ईश्वर ने बनाया है यदि हम प्रकृति को नहीं बनाया मूल प्रकृति को नहीं बनाया नहीं मूल प्रकृति जो है कार्य जगत को उसको यदि ईश्वर बनाया है ऐसा माने नहीं नहीं अगर एस, ऐसा माने एसा तो माने उसका प्रतिवाद कैसे करेंगे अगर ये माना कि जिसको मूल प्रकृति का है तो मूल का मतलब क्या होता है मूल तो प्रकृति अगर आप उसके लिए शब्द मेरे प्रश्न को वाक्य को सुनो पूरा फिर बोलना आप मूल प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस मूल प्रकृति शब्द का मतलब क्या है सतुरस्तम इनके मतलब ये माइक को पास में रख के बोलिए जी सत्तम नहीं उसका क्या विशेषता होती है मूल प्रकृति की मतलब इन्होंने जिस तरीके से सूत्र में बता दिया है कि जिसका मूल नहीं होता ये तो बता दिया लेकिन हम इद, इसको यदि ईश्वर ईश्वर ने बनाया ईश्वर इसका मूल है ऐसा मानी ईश्वर ने इसको बनाया तो ईश्वर निमित्त कारण हुआ तो ईश्वर ने किस चीज से बनाया इन सत्वरस्तम को किसी से बनाया होगा तो मतलब किसी से तो बनाया होगा ना जिसको प्रकृति कहा है उसी उसी से बनाया वो तो सत्वरस्तम हो ही गए ना आप सत्वरस्तम के लिए प्रश्न कर रहे हो कि इसको भी ऐसा मान ले की इसे ईश्वर ने बनाया चलो थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं कि परमात्मा ने जिसको इन्होंने प्रकृति कहा सत्वरस्तम उसको बनाया तो उस सत्वरस्तम को किस से बनाया परमात्मा तो निमित्त कारण है चेतन तो जो उपादान कारण है वो क्या है कुछ ना कुछ मानना होगा वो क्या है कुछ ना कुछ मानेंगे यही तो था पारंपरिय परिनिष्ठा थी संज्ञा मात्रम आप अगर पीछे कुछ मान भी ले फिर उस पर मैं वो प्रश्न कर दूंगा आपसे कि जिससे आप मान रहे हो कि सत्वरस्तम बने मैं ऐसा भी क्यों नहीं मान लू कि परमात्मा ने उसको भी बनाया कर सकते हैं ना जैसे आप कर रहे हैं तो आप पे भी तो प्रश्न कर सकते हैं नहीं मतलब इसको मूल में तो खैर ईश्वर को एक को रख लेते हैं अथवा जीवात्मा को भी रख लेते हैं हाँ. लेकिन यदि प्रकृति को वहां पर रखा जाए तो मतलब ये प्रश्न होता है की कि किससे बनाया निमित्त कारण कौन है उपादान कारण कौन है निमित्त कारण तो परमात्मा हो गया जी प्रश्न उपाधान कारण का बनेगा किससे बनाया जिससे भी बनाया जो मूल चीज है जी। वो अविभाज्य होगी वो नित्य होगी किसी न किसी को तो मानना होगा वही बात कही थी भी परिनिष्ठा आप कितनी भी परंपरा मान लो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा नहीं तो आप सत्वर स्तंभ पर प्रश्न उठा रहे हैं आप जो उसका कारण बताएंगे उस पर मैं प्रश्न उठा दूंगा और मैं जो कारण बताऊंगा कोई तीसरा उसपे प्रश्न उठा देगा कि इसका भी कोई ना कोई होगा इसको भी बनाया होगा ऐसा क्यों ना मान लेक कुछ भी मानते जाओ कहीं ना कहीं तो मूल में रुकना पड़ेगा आपको ठीक है आगे देखिए इकहत्तरवा सूत्र तो पीछे हमने जो सत्वरज स्तम शाम साम्यावस्था प्रकृति सूत्र देखा था इकसठ उसी की ही थोड़ी और व्याख्या यहां पर की जा रही है इकहत्तर सूत्र बोलेंगे महदाख्यम आद्यम कार्यम तन मन महदाख्यम महत नाम का प्रकृत महान माह कहा था महत महान एक ही बात है तो महत नाम का आद्यम का कार्यम आद्यम मतलब आदि में होने वाला सबसे पहला कार्य है मूल प्रकृति से जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई है वो महत है वहां केवल ये कहा था प्रकृतिर महान प्रकृति से महतत्व बनता है यहां ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि ये जो महत्व है ये प्रकृति का आदि कार्य है सबसे पहला कार्य है प्रथम कार्य है सबसे पहली चीज ये उत्पन्न होती है तो महत आद्यम कार्यम महदाख्यम आद्यम कार्य महत नाम का जो कार्य है वो आद्य कार्य है सबसे पहला कार्य है इतना एक बात हुई प्रकाश तन मन और वो जो ये महत है ये मन मन है अब ये मन शब्द आया है यहां पर अब ये वो मन नहीं है जो अहंकार से बना हुआ मन है ये मन का मतलब है बुद्धि या मन शब्द बुद्धि के लिए काम में लिया जा रहा है जिससे हम मनन करते हैं ये वो वाला मन नहीं जिससे हम जानते हैं मन्यते, थे अवबुद्य जिससे जानते हैं हम निश्चय करते हैं या मन शब्द का मतलब बोधन अर्थ में अवबोधन अर्थ में अभी शास्त्र की कुछ ऐसी शैलियां हैं उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है अगर हम यू गड़बड़ करने लगे नहीं यहां मन लिखा है मतलब सबसे पहले मन उत्पन्न होता है अब उधर महतत्व यानी बुद्धि तत्व है वो कहने की सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है बोले नहीं यहां लिखा है सबसे पहले मन उत्पन्न होता है परस्पर विरोध हो जाएगा ऐसा नहीं करना है यहां बुद्धि को ही मन शब्द से कहा गया है, बुद्धि को भी मन शब्द से कह दिया जाता है प्रयोग होता है यद्यपि मन अलग होते हुए भी ऐसा दर्शन में हुआ है चित्त शब्द है मन शब्द है बुद्धि शब्द है परस्पर एक दूसरे के लिए प्रयोग हुए हैं वहां पर तो महदाख्यम आध्यात्म कार्यम तन महत नाम का सबसे पहला कार्य है और उसको मन कहेंगे लेकिन ये अहंकार से बनने वाला मन नहीं है ये बुद्धि वाला मन है बोलिए जो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि यहाँ पर मन शब्द से हम बुद्धि को लेंगे पीछे भी इस तरह की बात आ रही थी ये बातें कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं कि हम तो यहाँ सब मान लेंगे आपने कह दिया है हम आपको विशेष मान करके कि आपने जो बात कही है उसे हम स्वीकार करते हैं लेकिन जो लोग पहले से ही विरोधी मन बना करके बैठे हुए हैं वो इन बातों को कैसे मानेंगे आक्षेप करेंगे वो तो आक्षेप तो सही चीज में भी खूब हो सकता है जितना चाहे कर सकते हैं अच्छा मैं जो ये कह रहा हूं आप कह रहे हो कि मैंने कह दिया इसलिए मान लिया केवल इसलिए नहीं मैं कुछ आधार भी बोल रहा हूं मैं भाषा की शैली भी बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है भाषा में उस भाषा को समझ के केवल मैंने बोल दिया इसलिए थोड़ा ना हमें संगति भी देखनी होती है किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है भाषा है भाषा को हमको भाषा की तरह से ही समझना पड़ेगा जो भाषा जो शैली वहां जिस तरह से प्रयोग की जाती है वक्ता ने जिस ढंग से कहा है उसी ढंग से समझना होगा ये तो किसी भी भाषा के लिए अड़चन पैदा कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं और जो अड़चन पैदा करने वाले हैं खंडन करने वाले हैं उनको कभी भी समझाया नहीं जा सकता वो समझने वाले हो हाँ, उनको मन में प्रश्न हो जिज्ञासा हो तो हो सकता है जो खंडन करने के लिए ही प्रवृत्त हो वो सही चीज में भी खंडन कर देगा वो तो, तो ऐसे विषयों पर उनसे किस प्रकार से ऐसे कहा जाएगा भाषा में ऐसा प्रयोग होता है यहाँ मन शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग होता है योग दर्शन का प्रमाण मैं दे ही रहा हूँ वहां पर मन शब्द को बुद्धि के लिए भी प्रयोग किया वहां भी प्रयोग किया यहाँ भी प्रयोग किया और भी है अब जैसे योग दर्शन का पारिभाषिक शब्द है अष्टांग योग में ध्यान और समाधि अलग अलग है लेकिन कभी समाधि के लिए ध्यान शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं वो समाधि के लिए ध्यान शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं जबकि ध्यान अलग परिभाषित किया है समाधि अलग किया लेकिन प्रसंग से हमें पता लग जाता है कि यहाँ ध्यान शब्द समाधि के लिए प्रयोग किया गया है ध्यान के लिए नहीं है ये शैली से पता लगता है वाक्यावली कैसी है प्रयोग हो जाता है कई बार जी नहीं संयम तो ठीक है संयम तो ठीक है त्रयम एकत्र संयम हाँ वो है जैसे चौथे पद में विभूतिया बताते हुए उन्होंने कहा जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध जन्म से औषधि मंत्र तब और समाधि समाधि जन्य सिद्धि बताई ना समाधि शब्द का प्रयोग किया रहने दीजिए वहीं दूसरे को लीजिए इसको वहीं रहने दीजिए जब तक नहीं हो जाता है दूसरे का प्रयोग कीजिए तो समाधि शब्द समाधि जन्य सिद्धियां होती हैं और फिर आगे एक सूत्र आता है तत्र ध्यान जम अनाशयम तत्र मतलब इनमें जो ये यहाँ सिद्धियां कही गई उसमें जो ध्यान जन्य है वो आशय से रहित तो होती है क्लेशों से रहित तो होती है ध्यान जन्य समाधि ध्यान जन्य सिद्धि तो कही नहीं गई है जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध तो वहाँ समाधि जा जो है वही तो त्यान जब अनाशय वो ध्यान कौन सी सिद्धि है कही तो गई नहीं है तो वहां ध्यान का मतलब क्या है समाधिजन्य सिद्धि जबकि ध्यान शब्द पारिभाषिक किया गया बिल्कुल अलग है पता है हमें कि इसकी परिभाषा ये है ध्यान अलग अर्थ में है और समाधि अलग है लेकिन जब ऐसा प्रयोग मिलता है हमें तो यहाँ तत्र ध्यान जम अनाशम का मतलब समाधि जन्य जो सिद्धियां होती हैं वो क्लेशों से अविद्या से रहित तो होती हैं। और जन्म औषधि मंत्र तप जन्य जो सिद्धियां होती है उनमें अविद्या क्लेश जुड़े हुए रहते हैं तो वह ध्यान शब्द समाधि के लिए आए तो ये तो हमें समझना पड़ेगा ऐसे ही सांख्य का एक सूत्र आएगा अभी आगे जो ध्यान के लिए बहुत होता है ध्यानम निर्विषयम मनः बहुत लोग बोलते हैं इसको जी, एक योग दर्शन में कहा तत्र तत्यकता ध्यानम प्रत्येक ज्ञान की, की एकता को ध्यान कहते हैं और यहाँ कह दिया त्यानम निर्विषयम मनः निर्विषय होना अब इसको पकड़ के सब बहुत से कहते हैं कि बस शून्य बैठ जाना है निर्विषय उसको ध्यान कहते हैं शास्त्र का प्रमाण देते हैं वो अब सूत्र पढ़ेंगे मायंगे वो ध्यान शब्द वहां समाधि के लिए है ये जो ध्यान शब्द आया है निर्विषयता कहां बनती है समाधि में बनती है उस प्रसंग से देखेंगे और यदि उस ध्यान ध्यान को द्यान भी कहा जाएगा तो निर्विषय का मतलब है भाइये विषय से रहित है ईश्वर भी विषय नहीं हो आत्मा भी विषय नहीं हो ऐसा थोड़ा है नहीं तो दोनों शास्त्रों में विरोध आएगा योगदर्शन का सूत्र और संख्या जबकि दोनों समान शास्त्र है तो ऐसा बहुत जगह मिलता है जो खंडन करने वाले हैं वो खंडन करते रहेंगे और यदि हमें वो समझ में नहीं आ रहा है तो हमें सदा विरोध लगता रहेगा पतंजलि ने तो पता नहीं क्यों ध्यान तथा प्रत्येकता न्यान हम वृत्ति को ध्यान कह दिया और इन्होंने ध्यान को निर्विषय कह दिया वृत्ति रहितता कह दी इनमें विरोध है करते रहो चर्चा विरोध तो नहीं है संगति है क्या संगति है वो हमें देखनी होती है तो किस शब्द का कहां प्रयोग किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है किस संदर्भ में किया जा रहा है ये हम लक्षणों के आधार पे देख लेते हैं। जी। अब मीमांसा चलती है वेदान दर्शन भी मीमांसा है पूर्व मीमांसा है अब आकाश शब्द का प्रयोग आ गया उपनिषद में अब आकाश से किसको लेंगे अब ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि मिले पुरोहित अग्नि शब्द आ गया क्या अर्थ लेंगे कहने नहीं अग्नि का मतलब तो ये फायर ये जो भौतिक अग्नि है यही लेंगे हम अग्निशब्दी तो के लिए ठीक है आप यू लेके एक तो खंडन करते रहते हैं जी। ये अग्नि के पुजारी हैं इस भौतिक अग्नि के पुजारी हैं है वो अग्नि जो शब्द पढ़ा गया है उसका क्या अर्थ है यौगिक अर्थ है और जो लक्षण वहां पर दिए गए हैं वो पुरोहित है यज्ञ का देव है तत्विक है ये भौतिक अग्नि होता है क्या ऐसा तो वहां जो लक्षण लिंग दिए गए हैं चिन्ह दिए गए हैं उनसे हमें पता लगता है कि शब्द का क्या मतलब है ये कहाँ घटेगा ये तो देखिए ध्यान रखना ही पड़ेगा नहीं तो या तो हम उलझे हुए रहेंगे असंगति रहेगी या तो हम आक्षेप करने लगेंगे पता नहीं क्या लिख देते हैं कहीं कुछ लिख देते हैं कहीं कुछ लिख देते हैं ये भाषा के न जानने से होता है तो हमें ये तो संगति लगानी पड़ेगी नहीं तो कोई समाधान नहीं धन्यवाद तो यहाँ मन का मतलब यहाँ पर बुद्धि तत्व के लिए ही मन शब्द का प्रयोग किया गया ये इस बात को बता रहे हैं कि बुद्धि के लिए मन शब्द का भी प्रयोग हो सकता है सब जगह मन का मतलब वो ही नहीं होता बुद्धि भी हो सकता है हमें प्रसंग से देखना होगा कि यह मन का मतलब बुद्धि है या, या ये मन अहंकार से उत्पन्न मन है ठीक है जहां आगे प्रसंग आएगा मन का अलग बुद्धि का अलग तो वहां मन का मतलब मन ही लिया जाएगा आगे देखिए बहवा सूत्र ओम, ओम। चौसठवें सूत्र में आपने भी फरमाया था कि अंत्याण कहते हैं इसको बुद्धि को बुद्धि के तो लिए अंतकरण अंतकरण चतुष्टय में ये चारों आ जाते हैं शायद जी। मन बुद्धि चित्त और अहंकार और मन मनन करते की शक्ति जो उसके अंदर है चारों शक्तियां एक ही चीज में हैं और जो बुद्धि है वो जानती है ऐसे मन को हम कहते हैं ऊपर मानस में जो है देव मन का मुख्य संबंध ज्ञान इंद्रियों से है प्रकाश प्रकाशयुक्ता इसलिए दैव्य है संक्षेप से केवल प्रश्न है।, है और वो जो यक्ष मन है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है और रुकिए, रुकी जो है कर्म इंद्रियों से ज़्यादा संबंधित रुकिए बात को वहां मत उलझाइए आप जो मूल बात कहना चाहते हैं इनका तात्पर्य ये है कि अंतकरण बस एक ही इंद्रिय है अंतकरण मतलब केवल एक इंद्रिय है और ये जो चार हैं ये चारों उसी एक की चार अलग अलग शक्तियां हैं ये आपका तात्पर्य ना अब इसकी परीक्षा करते हैं अंतःकरण बस एक ही इंद्रिय है और उसकी चार अलग, अलग अलग शक्तियों को चार अलग अलग नामों से कह दिया मन बुद्धि चित्त और अहंकार यदि ऐसा होता तो ये जो इकसठवें सूत्र में बताई है बात प्रकृतर महान ये महान को एक जगह कहा और महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ ये अलग तत्व संख्या गिनाई जा रही है ना तो 24 जड़ और आत्मपुरुष सहित 25 तो यदि एक ही होते तो ये यहां पर तीन अलग अलग संख्या नहीं देते एक ही देते क्योंकि वो एक ही तत्व होता लेकिन महतत्व अलग कहा अहंकार अलग कहा और अहंकार से ग्यारह इंद्रियों में मन अलग का और उनको तीन संख्या अलग नहीं है हम इधर उधर नहीं कर सकते ये तो चौबीस संख्या पूरी नहीं होगी हमारी पच्चीस पूरी नहीं होगी तो ये तीनों को अलग अलग कहा है इसलिए तीनों को अलग अलग इंद्रियां कहा जाएगा अंतःकरण एक सामूहिक संज्ञा है अब जैसे बाह्यकरण बाह्यकरण कितने हैं पांच बाह्य पांच नेन्द्रिया पांच, पांच कर्मेंद्रिया दस हुए ऐसा करते हैं कि एक ही मान लेते हैं उसको <laughs> मैं इन्हीं की शैली से इनको पूछ रहा हूं तो इनको आपत्ति हो रही है भाई जैसे आपने अंतकरण एक मान लिया मेरी बात सुनो अभी अंतकरण एक मान लिया तो उसकी तीन शक्तियां मान ली तो एक बाह्यकरण हो गया और ये दस उसकी शक्तियां हैं अलग अलग है एक ही अब देखो तो ये स्वीकार नहीं होगा इनको <laughs> बस ऐसे ही नहीं अलग से विवेचन है मैं यही कह रहा हूं मैं यहां भी इन 24 तत्वों में इन तीनों को अलग अलग गिनाया है इसलिए आप वो नहीं कह सकते कि एक ही करण है और उसकी तीन अलग अलग शक्तियां हैं ये शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं इकसठवें सूत्र से भी और इधर ये बासठ तिरसठ भी और अब जो सूत्र आ रहे हैं वो भी कई कई जगह आ रहा है और आगे भी आएगा मन को बिल्कुल अलग मान रहे हैं बुद्धि को बिल्कुल अलग मान रहे हैं ये तीनों चूंकि अंदर के करण हैं, अंदर के साधन हैं इसलिए इनकी एक सामूहिक संज्ञा हो गई अंतकरण चिकित्सालय में होता है ना अंतरंग और बहिरंग इंडोर और आउटडोर तो आउटडोर पेशेंट एक ही होगा क्या इनडोर पेशेंट एक ही होगा क्या तो, तो एक नाम है आउट खेल भी होते हैं आउटडोर गेम्स इनडोर गेम्स मतलब इंडोर गेम्स सब एक ही होते हैं क्या वो अलग अलग गुण है उनके है तो एक ही इनडोर गेम ऐसा कह सकते हैं क्या जैसे इंडोर है अंतकरण है अंतरंग है ये शब्द समूह के वाचक हैं, जहां जहां ये घटेंगे तो यहां तीन को करेंगे तो उस तरह नहीं इसके अनुसार ऐसे नहीं सोच सकते समूह वाचक है ऐसे ही सोचना चाहिए आगे देखिए बहत्तरवां सूत्र तो इकहत्तरवें में इन्होंने महत नाम का सबसे पहला आद्य कार्य बताया और उसको मन नाम से कहा गया ऐसे हम इतना ही संकेत लेंगे कि बुद्धि के लिए मन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है यू नहीं कहेंगे कि योग दर्शन में देखो मन बुद्धि चित्त सबको एक ही नाम से बोल दिया सांख्य तो अलग अलग मानता है अलग अलग मानते हुए भी देखो बुद्धि के लिए मन शब्द का प्रयोग सांख्यकार भी कर रहे हैं सांख्य और योग समान शास्त्र है इनमें भाषा का ऐसा प्रयोग चलता है प्रसंग से अपने आप पता लग जाएगा कि यहां क्या प्रयोग होगा अगला सूत्र बोलिए चरमो अहंकार चरम कहते हैं उसके बाद का यानी महतत्व के बाद का क्या है अहंकार है वो हमने पीछे देख ही लिया आगे देखिए तहतरवा सूत्र बोलिए तत्व कार्यत्व उत्तरे श्याम या तत् मतलब अहंकार अहंकार का कार्यत्व किनका है उत्तरे बाद वालों का तो बाद वाले कौन हैं, 11 इंद्रिया और पांच तन मात्राए वो सब अहंकार के कार्य हैं। तो पहले जो बात आई उसको इन शब्दों से दोबारा कह दिया गया तिहत्तर तक हो गया अब आगे देखिए चौहत्तरवा सूत्र मूल प्रकृति आदि कारण है उस बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण से समझा रहे सूत्र बोलेंगे आद्य हेतुता तत्व पारंपरिय अणुवत् तत्द्वारा में तत्शब्द का मतलब है कार्य कार्य के द्वारा जो कार्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनके द्वारा आद्य हेतु पारंपरिय परंपरा मानने पर भी ये जो कार्य द्रव्य है उसका टुकड़ा किया तो ये उसका टुकड़ा किया तो ये उसका टुकड़ा किया तो ये उसका टुकड़ा किया तो ये ऐसे जो परंपरा से हम छोटा करते जाते हैं तो भी आद्य हेतुता हम स्वीकार करते जैसे प्रकृति की इन्होंने आद्य हेतुता हेतु मना कारण और आदि कारण को कहते हैं आद्य हेतु और उसको भाव में कहेंगे आद्य हेतुता आदि कारणता किसकी है मूल प्रकृति की आद्य हेतुता वो परंपरा से जब हम देखते जाते हैं तो कुछ न कुछ तो हमको अंत में जाकर के मानना ही होता है वो कैसे होगा तो कहा अणुवत अणु के समान अब अणु के समान कैसे तो हमने कोई प... पहाड़ ले लिया पहाड़ का टुकड़ा कर दिया एक पत्थर आ गया चट्टान आ गई उसका टुकड़ा किया और छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े करते करते करते सबसे छोटा टुकड़ा क्या बनेगा अणु बनेगा ये वैशे की दृष्टि से कहते हैं अणु यानी परमाणु उसको सबसे छोटा कण माना गया है वैशे के अंदर जो पांच भूतों वाले है महाभूतों वाले हैं इनको सबसे छोटा कण वहां माना गया है एक इस दृष्टि से तो जैसे वहां छोटा करते करते करते इस मूलभूत इकाई क्या है वो अणु होती है और अणु से नीचे जाएंगे तो फिर नहीं बचेगा कुछ वहां ऐसे ही यहां भी सूक्ष्म में तोड़ते तोड़ते तोड़ते जो अंतिम होगा आदि सबसे पहले वाला कारण होगा सबसे अंतिम होगा वो प्रकृति होगी तो अणु को यहां सबसे छोटा माना गया एक दृष्टि से वैसे सतुरस्त हमको प्रकृति को सबसे छोटा माना गया है लेकिन अणु को भी छोटा माना गया है एक दृष्टि से इसको यूं समझिए कि हमारा शरीर है ये एक इकाई है अवयवी है अब इसके अवयव करेंगे तो हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा टुकड़े कीजिए देखें हाथ पैर सिर इत्यादि अब हाथ को ले लीजिए उसके और टुकड़े कीजिए क्या टुकड़े करेंगे उंगलियां हथेली पौचा बाजू अब किसी एक को ले लीजिए एक उंगली को ले लीजिए उसके टुकड़े कीजिए तीन टुकड़े हो जाएंगे पूर्व में और टुकड़े कीजिए और टुकड़े कीजिए हड्डी अलग हो जाएगी मांसपेशियां अलग हो जाएंगी कंडराएं टेंडन्स अलग हो जाएंगी जो जो भी करना है एक मांसपेशी पकड़ ली उसके भी छोटे कीजिए छोटे छोटे उसके लेशे होंगे उतक उतक होंगे अब एक उतक पकड़ लिया उसके भी छोटे टुकड़े कीजिए कहां तक जाएंगे कोशिका तक कोशिका तक अब कोशिका से पीछे नहीं जाएंगे इस शरीर की मूल इकाई क्या है कोशिका यद्यपि कोशिका के भी टुकड़े हो सकते हैं लेकिन शरीर की मूल इकाई शरीर शास्त्री की दृष्टि में पूछी जाए तो कोशिका को कहेगा कोशिका से छोटा नहीं कहेगा कोशिका से भी छोटा जो अध्ययन होता है वो उसको चिड़फाड़ करके जाएगा वो उसमें अलग अलग चीजें क्रोमोसोम देखेगा माइट्रोकोन्डिया देखेगा और देखेगा वो सब छोटे छोटे होगा और उससे भी छोटा जाएगा तो वो और छोटा चला जाएगा अणुओं में जाएगा एटम में जाएगा मॉलिक्यूल में जाएगा एटम में जाएगा वो कहीं भी जा सकता है फिर एटम अंतिम इकाई होगी फिर वो एटम में भी अंदर चला जाएगा और लेकिन एक इकाई पे जाके हमें रुकना होता है तो शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका अब उससे छोटा नहीं जाएंगे तो जैसे कहा जाए शरीर को छुपते छोटे करते करते अंत में एक कोशिका सबसे छोटी इकाई बसती है ऐसे इस सृष्टि को छोटा करते करते करते अंत में मूल प्रकृति बसती है अच्छा हमारा राष्ट्र है मान लीजिए भारत राष्ट्र है इसकी इकाई क्या है राष्ट्र की इकाई क्या है भारत भारत तो पूरा एक राष्ट्र हो गया ना इसकी इकाई क्या है एक परिवार कह रहे हैं अच्छा और परिवार की इकाई गांव कह रहे हैं चलो गांव को माना या और छोटा नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक नागरिक एक नागरिक को हम राष्ट्र की इकाई मान सकते हैं ना ठीक है यूं, परम, यूं मोटे तौर पे गांव को भी कह सकते हैं या तो जिले को कह सकते हैं या परिवार को लेकिन वैसे एक व्यक्ति इकाई है हर व्यक्ति की अपनी राष्ट्रीयता होती है ना मैं भी भारतीय हूं ये भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं, तो राष्ट्रीयता है तो राष्ट्र तो की इकाई कौन होगा प्रत्येक उसका नागरिक एक एक अब इससे छोटा नहीं जाएंगे अब इससे छोटा चले गए तो वो राष्ट्र की इकाई नहीं कहलाएगा उसके छोटे को राष्ट्र की इकाई नहीं कहेंगे मेरे हाथ पैर कटके इधर उधर हो जाए तो क्या ये भी राष्ट्र की इकाई है राष्ट्र की इकाई नहीं है राष्ट्र की इकाई एक मनुष्य है हालांकि उसके टुकड़े हो सकते हैं पर उसको इकाई नहीं कहेंगे तो जैसे शरीर की कोशिका राष्ट्र की ये तो ऐसे समझाने के लिए इन्होंने कहा अणु यद्यपि अणु से छोटे भी हैं, लेकिन स्थूल चीज को समझाने के लिए कि टुकड़े करते करते सबसे छोटी इकाई अणु है अब इससे छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे यहां पर इस दृष्टि से तो जैसे उनके छोटे छोटे होते हैं ऐसे ही इसके भी करते करते करते सत्वर सबसे छोटे होते हैं तो कहा आद्य हेतुता तद द्वारा णुवत परंपरा से छोटे छोटे करते हुए कार्य को आद्य हेतुता आदि कारण तो हमें मानना होगा कैसे अणु के समान जैसे शरीर में कोशिका के समान जैसे राष्ट्र में इकाई के मनुष्य के समान ऐसे वहां भी हमें मानना होगा मानना होता है आद्य हेतुता तो कोई ना कोई पहले होगा तो कारण होता है पहले कार्य जगत से पहले कारण तो ये जो कार्य जगत था उससे पहले कौन कौन विद्यमान थे पुरुष था और ईश्वर था और प्रकृति सतुरस्तम थे तो सतुरस्तम को ही इसका कारण क्यों मान लिया भाई पुरुष को क्यों नहीं मान लेते भाई कार्य से पहले कारण होता है जो आदि में होता है जो नित्य है उनमें से कोई भी हो सकता है आपने सतुरस्तम को ही क्यों मान लिया आत्मा और परमात्मा को क्यों नहीं मान लिया प्रश्न उठ सकता है उसका समाधान अगले सूत्र देखिए बोलिए पूर्व भावित्व दर से हाने अन्यत योग बोले पूर्व भावित्व द्वयो दोनों का पूर्व भावित्व है यानी मूल प्रकृति का और पुरुष का पूर्व भावित्व है वो पहले होता है किससे कार्य जगत से मैं तत्वादी जो भी बने उससे पहले पुरुष भी था और मूल प्रकृति भी थी दोनों का था पूर्व भावित्व तो पूर्व भावित्व दोनों के पूर्व भावी होने पे जड़ और चेतन के तो भी एक तरह से हाने उन दोनों में से एक के हट जाने पर कौन हटेगा पुरुष चेतन हट जाएगा क्यों हटेगा वो चर्चा आ गया लेकिन बोले एक हट जाएगा एक तो इसका कारण हो नहीं सकता पुरुष इस कार्य जगत का कारण नहीं हो सकता यदि पुरुष यानी चेतन इस कार्य जगत का कारण होता तो ये भी चेतन होता ये कार्य जगत तो जड़ है अगर चेतन कारण होता तो ये कार्य जगत भी चेतन होता तो वो तो कारण हो नहीं सकता तो अन्य तरह से हाने एक के हान होने पर हट जाने पर दौड़ से हट जाने पर अन्य तरह से योगा जो बच गया परिशेष न्याय से तो वो वो बचेगा और तो कोई है ही नहीं जो इसका कारण बन सकता है अब अद्वैतवादी ब्रह्म को इसका मूल उपादान कारण मान लेते हैं वो तो चेतन है वो हो नहीं सकता कारण इसका जीवात्मा भी नहीं हो सकता तो बचा जो वो मूल प्रकृति सत्वरस्तम वही इसका मूल उपादान कारण है तो पूर्व भावित्व भी यद्यपि दोनों चेतन और जड़ इस कार्य जगत से पहले थे लेकिन फिर भी उन दोनों को मूल कारण नहीं मान सकते किसी एक को ही मानते हैं तो चेतन हट गया तो बचा हुआ जो जड़ प्रकृति है वही इसका मूल कारण है ठीक है आ, अभी जो बात है इसमें किन्हीं को पूछना हो तो पूछ लीजिए ओ ये चतुष अंत्यकंड के जो चार आपने बताए बुद्धि चित्त अहंकार और मन इसमें तीन का इसमें उल्लेख आया है तो चित्त को बुद्धि के साथ जोड़ा जाए या मन का कार्य है, संकल्प विकल्प के साथ लगाया जाए शिव बुद्ध, को बुद्धि के साथ जोड़ सकते हैं। को बुद्धि के साथ जोड़ मन के भी मिला जुला है वैसे अलग से कोई चर्चा नहीं है उसकी स्मृति ठीक है और कोई नहीं एक सूत्र और देखिए फिर छिहत्तरवा सूत्र बोलिए परिच्छिवात न सर्वोपादान पीछे अनुवाद जो इन्होंने उदाहरण दिया था चौहत्तरवें सूत्र में आद्य हेतुता तत्व पारंपरिय अणुवत्ले तो अणु को भी वहां आपने मूल माना था इधर आप प्रकृति को मान रहे हो तो क्यों ना अणु को ही इस सारे संसार का मूल कारण मान लिया जाए प्रकृति को सत्वरस्तम को मूल कारण क्यों मान रहे हो आप अणु को ही मान लो ना परमाणु को ही मान लो उसका उत्तर यहां छेत्र में, में है कि परिच्छि परिच्छि होने से एक होने से अणु तो बहुत छोटा सा है एक है तो परिचिन होने से न नहीं सर्वोपादान वो सबका उपादान कारण नहीं बन सकता अणु प्रकृति बन सकती है प्रकृति के सत्वर बहुत अधिक है अब अगर आप अणु को करने लगेंगे तो अणु इसका कारण नहीं बन सकता इस सब का, ये तो बहुत विस्तृत सृष्टि है तो अणु इसका कारण नहीं बन सकता अणु से भिन्न कोई व्यापक चीज होनी चाहिए विस्तृत वो सत्वरस्तम का संघात रूप जो प्रकृति है वही है तो परिच्छिन्न होने से एक होने से अणु सबका उपादान कारण नहीं हो सकता अगला सूत्र देखिए सतरवा बोलिए तत्पत्ति श्रुतेश्च पाठ भेद है परिचिन्नम न सर्वोपादानम ये भी है ये विज्ञान भिक्षु का पाठ है हाँ परिच्छिवा परिचिन्नम ये अणु जो है ये परिच्छिन्न है और न सर्वोपादान सबका उपादान नहीं हो सकता अर्थ तो एक ही है ठीक है इतना ही रखते हैं संख्य दर्शन की नवी कक्षा पिछली कक्षा में सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई उसका कुछ विषय था और मूल प्रकृति इस कार्य जगत की आद्य हेतु है प्रारंभिक हेतु है इसके बारे में बात हुई और अणु इस संसार का मूल कारण नहीं हो सकता प्रकृति को ही स्वीकार करना पड़ता है सत्वर स्तंभ वाली जो प्रकृति है अणु अलग अलग महाभूतों के अलग अलग स्वीकार किए जाते हैं यदि किसी एक प्रकार के अणु से सृष्टि बने तो ये विविधता नहीं हो सकती अणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अणुओं से कुछ बनेगा तो केवल भूतात्मक जगत ही बनेगा बाकी इंद्रियां आदि जो हैं सूक्ष्म शरीर हैं ये उन अणुओं से नहीं बन सकते इसलिए अणु को इस कार्य जगत का मूल आदि कारण शिकार नहीं किया जाता अणुओं का भी जो मूल है अंतिम सत्वरस्तम, प्रकृति मूल प्रकृति उसी को आदि कारण शिकार किया ये हमने पीछे देखा था आप से जिनको पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं इनको दीजिए चलिए पढ़ा ये 25 नहीं बैठ रहे मेरे हिसाब से मुझे 25 का जरा समझा दीजिए दोबारा इकसठ वाला जी देखिए सूत्र संख्या इकसठ की बात है ये आपके कम पढ़ रहे हैं या अधिक हो रहे हैं कितने कम पढ़ रहे हैं नहीं, था था था था। नहीं कितने कम पढ़ रहे हैं संख्या एक कम पढ़ रहा है ना तो देखिए प्रकृति एक हो गई महत्त्व दो हो गया नहीं दूसरा अहंकार तीन पांच तन मात्राए साथ में जुड़ी तो आठ और ये जो उभयम इंद्रियम है इसमें ग्यारह जोड़ना है बाह्य इंद्रिया दस और अभ्यंतर इंद्रिय मन एक ये तो मैं कल स्पष्ट किया था ना आप उभय इंद्रिय का मतलब ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय लेंगे तो दस ही आएगा वो एक की गड़बड़ करेगा इसीलिए यहां पर अर्थ क्या लिया उभय उभय अमेन्द्रिय मतलब भाई और आभ्यंतर जो कि तिरसठवें सूत्र से भी सिद्ध होता है मन को आप छोड़ गए ठीक है आप पूरी हो गई इनको दीजिए ओम प्रणाम आचार्य जी इनका प्रश्न है कि कर्माशय कहा रहता है तो वो भी चित्त में ही स्वीकार किया जाता है आत्मा में नहीं उसका जो लेखा जोखा होगा परमात्मा के ज्ञान में भी रहता है परमात्मा तो सर्वज्ञ है इसलिए लेकिन उसका जो छाप है लेखा जोखा है वो हमारे मन में जमा रहता है ये स्वीकार किया जाता है ठीक है जी इनका प्रश्न यह है कि योगियों के कुछ कर्म तो कर्माशय में नहीं जाते ये कह रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति के भी कुछ कर्म हैं जो कर्माशय में नहीं जाते ऐसा हो सकता है क्या वैसे ये नियम सबके लिए समान है आत्माए तो सब समान है चाहे योगी हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो जो आज योगी है वो पहले कभी सामान्य था जो आज सामान्य है वो कभी योगी बन जाएगा तो मूल बात यह कि जो सकाम कर्म है जिन कर्मों के पीछे अविद्या क्लेश छुपा हुआ है प्रकट हो या अप्रकट हो वे ही कर्म कर्माशय में जाते हैं बाकी कर्माशय में नहीं जाएंगे ये सबके लिए लागू है और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से इस आपके उत्तर के लिए मैं इसको एक और विभाग करके बोल रहा हूं कि हमारे सामान्य कर्म जिनसे ना तो किसी का उपकार होता है ना अपकार होता है वो भी कर्माशय में नहीं जाते वो हमारे कर्म हैं वो क्रियाएं हैं सामान्य जिसका कि मैंने पिछले प्रसंग में उदाहरण आदि भी दिए थे कि अगर मैं अपने हाथ को खोल रहा हूं बंद कर रहा हूं ऐसे ही बैठ के कसरत की तरह से अब ये क्रिया तो कर रहा हूं मैं इसको आप कर्म कह सकते हैं किंतु इससे कोई कर्माशय नहीं बन रहा है इससे कोई कर्माशय नहीं बन रहा है हम अपने बर्तन साफ कर रहे हैं हम अपने कपड़े धो रहे हैं हम अपना व्यक्तिगत शुद्धि कर रहे हैं इससे कोई कर्माशय नहीं बनेगा व्यायाम कर रहे हैं ये क्रियाएं हैं बहुत अधिक हैं ये क्रियाएं इनसे कर्माशय नहीं बनेगा यानी हम ये कर्म करें इससे हमारा कर्माशय बने और कर्माशय से फिर हमें कुछ फल मिले बाद में ऐसा नहीं है ये क्रियाएं ऐसी हैं इसी समय जो होना है परिणाम आ जाता है इसको फल नहीं कहते तो परिणाम कहते हैं ठीक है थीके? तो सामान्य व्यक्ति के ये कर्म सामान्य ही नहीं योगी के भी ये जो एक सामान्य गतिविधियां हमारे जीवन यापन के लिए हम करते हैं और कोई निरर्थक बैठा बैठा पैर वैसे ही हिला रहा है तो उससे कोई संस्कार तो पड़ेंगे इन सब से लेकिन कर्माशय नहीं बनेगा आदत तो पड़ेगी ये जो व्यायाम आदि कपड़े धोना स्नान करना दिनचर्या ये जो सामान्य कर्म दिख रहे हैं इससे कर्माशय वाले ही नहीं बन रहा है लेकिन संस्कार तो पड़ते हैं इससे आदत तो होती है छाप तो पड़ती है और यदि हमारे इन कर्मों से करने या ना करने से दूसरों को बाधा होती है तो अब उससे पाप कर्माशय बनेगा कि हमने भोजन करने के बाद में थाली को साफ नहीं किया या अच्छी तरह नहीं किया उसमें कुछ लगा हुआ है और मोटा मोटा साफ करके रख दिया अब इसके कारण से दूसरे को उसे विशेष साफ करना हो रहा है या वो थाली गंदी दूसरे के सामने गई और अब वो देख रहा है कि देखो साफ नहीं है फिर वो उठ के साफ करेगा या उसके मन में अग्रानी ये जो हम बाधा खड़ी कर रहे हैं दूसरे के लिए इससे तो पाप लग जाएगा लेकिन जैसे हम अपना काम कर रहे हैं हमने अपना बर्तन साफ किया अपने पास रखा इससे कोई पुण्य नहीं होने वाला है तो जब हमारी ये सामान्य क्रियाएं दूसरे का उपकार करती हैं या उसमें दूसरे का अपकार होता है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तो उससे हमारा कर्माशय पुण्य बनेगा बाकी कर्म कर्माशय में नहीं जाते हैं। वो योगी के भी नहीं जाते और सामान्य व्यक्ति के भी नहीं जाते जीवात्मा को जो है मतलब देखने की सामर्थ उसमें है लेकिन बिना इंद्रियों के वो नहीं देख सकता तो जब हमारे संस्कार वगैरह चित्त में होते हैं तो वहां तो इंद्री काम करती नहीं मन रह गया फिर वो कैसे देखता है जो भी हमारे चित्त में चीजें आई मन भी एक इंद्रिय है उस इंद्रिय के माध्यम से ही हमें जात होता है देखने का मतलब आप मात्र जानेन्द्रिया ही नहीं लीजिए कि जानेन्द्रियों से हम जो देखते हैं वो ही देख सकते हैं वही जानते हैं, ऐसा नहीं है जब आपने ये कथन किया कि आत्मा में देखने का सामर्थ्य है और वो बिना इंद्रियों के नहीं देख सकता देखने का मतलब है जानने का तो उसका मतलब केवल जानेन्द्रिया आप ले रहे हैं और इसलिए आपका प्रश्न उठ रहा है कि मन में जो संस्कार है उसको कैसे जानेगा जब जानेन्द्रिया तो है ही नहीं इंद्रियां मतलब ज्ञानिया इंद्रिया आप सीमित अर्थ ले रहे हैं जबकि अंतःकरण की तीनों इंद्रियां भी इंद्रियां हैं, मन भी एक इंद्रिय है तो मन में स्थित संस्कारों का जो साक्षात्कार होगा वो मन के माध्यम से होगा इसलिए इंद्रिय की सहायता तो वहां भी ली गई है ज्ञानेन्द्रिया नहीं जना सकती उसको ज्ञानियो का वो विषय ही नहीं है जैसे सुख और दुख सुख और दुख भी मन का विषय है ज्ञान इंद्रियों का नहीं है और आत्मा सुख दुख को बिना इंद्रियों की सहायता के नहीं भोग सकता बद्वावस्था में तो किस इंद्रिय की सहायता से भोग रहा है मन के माध्यम से तो ऐसे ही संस्कारों का जो साक्षात्कार होता है जो योगदर्शन में भी सूत्र आया संस्कार साक्षात्नाथ तो पूर्व जाति जानम तो ये जो संस्कारों का साक्षात है ये मन के साक्षात से वो संस्कारों का साक्षात वहां होता है ये मन एक इंद्रिय साथ में है उसी में संस्कार रहते हैं और उसी से हमें बोध होता है तो मेरा तात्पर्य है देखने से है जैसे मान ले बाहर मैंने कोई पेड़ को देखा जी। तो देख लिया इंद्रिय के माध्यम से वो गया और देखा अब मेरे देखने की शक्ति है लेकिन वहां कोई मेरे पास ऐसा साधन नहीं है कि मैं उस पेड़ को फिर कैसे देख लेता हूँ दोबारे कैसे देखता हूँ अच्छा आप स्मृति की बात कर रहे हैं स्मृति में कैसे देखते हैं जी तो बाहर तो नेत्र से हमने देखा और मन की यह सामर्थ्य है कि उसमें वो संस्कार जू का तू तो पड़ जाता है अब मन में जो संस्कार पड़ा हुआ है उसको जानने के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं है नेत्र तो बाह्य विषयों को ही जना सकता है नेत्र मन में पड़े हुए संस्कार को नहीं जना सकता अब वही उत्तर है इसका भी कि मन उन संस्कारों को आत्मा को जना देता है स्मृति वृत्ति जब उठती है तो जैसी वृत्ति थी वैसी वैसा ही क्योंकि संस्कार पड़ा था और उस संस्कार से वैसी ही वृत्ति निकलेगी बिल्कुल वैसी ही वृत्ति निकलेगी और वो वृत्ति चित्त में ही रहेगी मन में ही रहेगी और आत्मा उसको जान लेगा आप इसको थोड़ा सा यू समझिए कि जिसे आप प्रत्यक्ष कह रहे हैं नेत्र से देखना उसमें भी आत्मा कहां देख रहा है कहां बोध हो रहा है उसको नेत्रों में तो नहीं दिखाई दे रहा जिसे हम नेत्रों से देखना कह रहे हैं कि आत्मा नेत्र से देख रहा है वहां भी वास्तव में सीधे सीधे नेत्र से थोड़ा ना देख रहा है आत्मा विषय के साथ नेत्र का संपर्क हुआ नेत्र ने कुछ सूचना अंदर भेजी वो मन में पहुंची अब आत्मा तो वहां भी तब भी, तब भी मन में ही देख रहा है नेत्र से नहीं देख रहा है नेत्र परंपरा से कारण बनता है नेत्र नहीं हो तो मन तक नहीं पहुंचेगा आत्मा तो चित्त को ही देख रहा है योगदर्शन का एक सूत्र भी आता है सदा ज्ञातश चित्त वृत्त तत्प्रभो पुरुष से आत्मा तो चित्त को ही मन को ही देखता रहता है हमेशा ये तो हमें प्रतीत होता है जैसे कि हम बाहर देख रहे हैं अभी हमें अनुभूति ये होती है जैसे अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं देखो उनको देख रहा हूं उनको देख रहा हूं इस पेड़ को देख रहा हूं ऐसा तो हमें व्यवहार के लिए प्रतीति होती है लेकिन वास्तव में आत्मा कहा देख रहा है मन में ही देख रहा है तो जो प्रत्यक्ष रूप से देखना है इंद्रिय के माध्यम से तब भी आत्मा मन में ही स्थित चित्र को ही देख रहा है और जब आ नेत्र से नहीं देख रहे हैं तो पहले देखे हुए की जो स्मृति आ रही है वो भी चित्त में ही देख रहा है तो तो दोनों में जगह ऐसा ही है दिखा मतलब मन मन दिखा देता है मन तो जड़ है मन दिखाता है मन दिखाता है चश्मा तो वही काम करेगा ना जो आंख होंगी अगर अंधे के लगा दो तो कैसे होगी हाँ ये बात ठीक है कि चश्मा तभी दिखाएगा जब नेत्र होंगे ठीक है आपकी बात ठीक है इसको मैं शब्द बदल करके बोल रहा हूं आप ही बात को ताकि वो शब्द बदल के मैं फिर समाधान आपका दे सकू साधन के अतिरिक्त नेत्र चश्मा हो गया साधन और नेत्र में स्वयं में देखने की सामर्थ्य तो बिना चश्मे के नेत्र नहीं देख सकते और यदि नेत्र नहीं है तो चश्मे से भी नहीं देख सकते ठीक है यानी देखने वाले में भी सामर्थ्य होनी चाहिए जैसे नेत्र देखने वाला मान के चल रहे हैं हम अभी तो उसमें भी सामर्थ्य होनी चाहिए तब चश्मे से देख सकेगा हो okay? तो आत्मा में भी देखने की सामर्थ्य है आपने जो वाक्य बोले थे उसमें सबसे पहला वाक्य यही बोला था और तो बिल्कुल ठीक है कि आत्मा में देखने की सामर्थ्य है मतलब बिना किसी सहायता के कि? आत्मा की जो चौबीस शक्तियां महर्षि ने बताई हैं उसमें दर्शन स्पर्शन शपन ये भी लिखा हुआ है आत्मा में देखने की सामर्थ्य है लेकिन बद्धावस्था में इंद्रियों के माध्यम से और मुक्तावस्था में ईश्वर की सहायता से सहायता तो उसको चाहिए लेकिन जैसे चश्मे की सहायता चाहिए लेकिन यदि नेत्र में देखने की सामर्थ्य ना हो इसी तरह से आत्मा में खुद में देखने की सामर्थ्य ना हो तो इंद्रिया होंगी तो भी वो नहीं देख सकता तो आत्मा में देखने की सामर्थ्य है लेकिन वो देखने की सामर्थ्य स्वयं की अपने आप नहीं है वो इंद्रियों साधनों के माध्यम से देख सकता है पत्थर है वो साधनों के माध्यम से भी नहीं देख सकता कितने ही साधनों साद्ध, ही लेकिन आत्मा साधनों के माध्यम से देख सकता है ये उसकी विशेषता है तो आत्मा में देखने की सामर्थ्य है उसका ये मतलब नहीं है कि वो बिना आंखों के देख लेता है बिना साधनों के बिना ईश्वर के देख लेता है ये मतलब नहीं है साधनों के होने पर वो देख सकता है ये उसकी सामर्थ्य आत्मा की तो ठीक है इसी तरह मन से भी जानता है आदमी सभी चीजों पर यही लागू होगा ठीक है और किन्हीं कोचार्य जी ये 22वां सूत्र में विजातीय द्वैत लिखा हुआ है, ये नहीं समझ आएगा? विजातीय द्वैत की आपत्ति आने से ये प्रसंग चल रहा है कि बंधन का कारण क्या हो सकता है उसमें बीसवें सूत्र में कहा कि अविद्या से भी बंधन नहीं हो सकता अविद्या मतलब अभावात्मक अवस्तु रूप तो यदि अविद्या को अवस्तु मानते हैं तो अवस्तु से तो बंधन हो नहीं सकता ठीक है ये बीसवें सूत्र में कहा इक्कीसवीं में कहा यदि आप उसको वस्तु मान लेते हो तो आपके सिद्धांत की हानि होती है आक्षेप कर रहा है सिद्धांत पूर्व पक्षी पे और यदि आप अविद्या को वस्तु मान लेते हो तो एक भिन्न जाति वाले द्वैत की आपत्ति यानी दोष आ जाएगा ये जो है अद्वैत को मानने वाले केवल ब्रह्म को मानते हैं तो अविद्या जो है ये ब्रह्म से विजाती है भिन्न जाति वाला है भिन्न स्वरूप वाला है ऐसा इनको मानना पड़ेगा और मानेंगे तो विजातीय द्वैत ये जो दूसरा एक साथ में उपस्थित हो गया वो तो अद्वैत मानते हैं एक ही और वो चेतन ब्रह्म को मानते हैं तो ये जो अविद्या को स्वीकार किया ये विजातीय द्वैत है इसकी आपत्ति आ जाएगी इसको आपको मानना पड़ेगा ये उनमें दोष दिखाया विजातीय जैसे कि गाय और घोड़ा गोत्व और में भिन्न जाती विजातीय है ये जड़ और चेतन ये विजातीय हैं ऐसे ही ये अविद्या ब्रह्म की अपेक्षा भिन्न है तो ये विजातीय है इस विजातीय द्वैत की दो आ जाएगा इसकी आपत्ति आ जाएगी ठीक है तो आगे चलेंगे छिहत्तरवें सूत्र तक पिछली कक्षा में हो गया था और प्रसंग ये चल रहा था कि मूल प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ ये कार्य जगत के आदि कारण हैं मूल कारण हैं अणु हो नहीं सकते तो इसी की पुष्टि में सित्तरवां सूत्र है जिसमे कि शब्द प्रमाण को उल्लेखित करते हुए अपनी बात को पुष्ट किया जा रहा है बोलेंगे सितत्तरवा सूत्र तदुत्पत्ति श्रुतेश्च तत्का मतलब है प्रकृति प्रकृति से कार्य जगत की उत्पत्ति के उत्पत्ति की श्रुति होने से सुने जाने से श्रुति कहते हैं शब्द प्रमाण को वहां ये लिखा गया है बताया गया है ये कथन वहां मिलने से इसलिए भी हम ये मानते हैं कि प्रकृति से ही ये संसार बना है अणु से नहीं बनाए या और किसी चीज से नहीं बनाए ब्रह्म से भी नहीं बनाए ब्रह्म को संसार का जो उपादान कारण मान लिया जाता है बोले वो भी नहीं है ना तो ब्रह्म है ना अणु है मूल प्रकृति से सत्वर स्तंभ से ही ये सारा संसार बना है इसकी श्रुति भी है शब्द प्रमाण भी है वेद के मंत्र हैं उपनिषद के मंत्र हैं इसलिए भी प्रकृति को ही इस संसार का आदि कारण माना जाता है तो प्रकृति की उत्पत्ति की श्रुति प्रकृति से जो ये उत्पन्न हुए हैं तो उसमें ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है उसके अंदर ये वर्णन आता ही है आभू शब्द से तम आसी तमसा गोढ़ हमक्रे इत्यादि और इम वि सृष्टि यथा ये भी उसी का है ये सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है वो सारा का सारा प्रकृति का और उसका वर्णन है और श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी मिलता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सृजमान स्वरूप तो एक अजा है अजा मतलब वैसे तो बकरी को बोलते हैं लेकिन न जाए तो ये अजा जो उत्पन्न नहीं होती है यानी अनादि है अनित्य नहीं है नित्य है जो ऐसी एक अजा है बकरी है वो अजा प्रकृति है कैसी है लोहित शुक्ल कृष्णाम तीन रंग बताएं लोहित कहते हैं लाल को शुक्ल कहते हैं सफेद को और कृष्ण कहते हैं काले को ये तीन रंग बताएं ये तीन रंग सत्वर स्तंभ के प्रतीक हैं लोहित हो गया ललाई लिए हुए ये सत्गुण का प्रतीक शुक्ल हो गया रजगुण का प्रतीक और काला हो गया तमोगुण का प्रतीक इन तीनों से ये तीन वाले तीन रंगों वाली है यह सतुरस्तंभ है उससे ये सारा संसार बना है तो प्रकृति से ये संसार बना है इसकी श्रुति यानी शब्द प्रमाण भी मिलता है इसलिए भी प्रकृति से ही हम स्वीकार करते हैं तर्क वितर्क युक्ति भी लगाई और शब्द प्रमाण का भी यहां पर उल्लेख किया गया ठीक है बोले प्रकृति में इनका प्रश्न है कि क्या प्रकृति में ज्ञान होता है तो प्रकृति में ज्ञान नहीं होता उसका अपना प्रकृति जड़ है ज्ञान चेतन का लक्षण है चेतन में ही होगा जड़ वस्तु में अपना ज्ञान नहीं होगा लेकिन उसको देखने से हमें ज्ञान होता है प्रकृति की कोई वस्तु है उसको देखने से हमें ज्ञान होगा लेकिन प्रकृति में ज्ञान नहीं है किसी पत्थर को पहाड़ को देख करके हमें ज्ञान होता है कि हां ये पत्थर है ये पहाड़ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने देखा और उसमें ज्ञान था और वो चल करके हमारे अंदर आ गया ऐसा नहीं है उसमें ज्ञान नहीं था वो तो ज्ञान से रही थे चेतना से रही था उसको नहीं पता है कि मैं यहां हूं मेरा क्या रंग रूप है इत्यादि उसे कुछ नहीं पता तो प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं होता है प्रकृति जड़ होती है और कुछ पूछना है इसमें यही होगा हा चेतन तत्व अपने ज्ञान के अनुसार जड़ वस्तुओं का उपयोग करता है जड़ वस्तु अपने आप में नहीं करती करवाती चेतन के साथ में जैसे हम शरीर के साथ में है तो शरीर से संबंधित भोग हमें प्राप्त होते हैं उपभोक् होते हैं चोट लग जाती है और कुछ होता है दुख होता है पीड़ा होती है तो ये इसकी इनकी उपस्थिति में हमें बोध होता है लेकिन बोध होता है चेतन को ही प्रकृति को नहीं होता है इसी तरह जैसे हम शरीर के संदर्भ में देखें हमें कई बार ये प्रती होती है ना कि शरीर में दर्द हो रहा है वैसे तो शरीर जड़ है लेकिन शरीर में दर्द हो रहा है अंगूठे में दर्द हो रहा है सिर में दर्द हो रहा है ऐसे अलग अलग लेकिन ये केवल हमारे उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्था है कि वहां दर्द हमें प्रतीत होता है नहीं तो कांटा कहीं चुभे और दर्द हमें वहां का पता ना लगे संवेदना ना हो कि किस जगह पर कांटा चुभाए तो फिर हम उसको हटा नहीं सकते इसलिए ये अनुभूति रहती है पर ज्ञान हमेशा चेतन को ही होता है वो आगे विषय आएगा कि ये जो जितना भोग है सुख दुख का वो चिदबस चेतन पे समाप्त होता है शरीर में प्रतीत होता है लेकिन शरीर को अपने आप में कोई सुख दुख नहीं होता है अच्छा तो जब प्रकृति को कारण माना तो पूर्व पक्षी एक बात रख रहा है कि प्रकृति जो मूल प्रकृति है वो तो दिखाई नहीं देती है प्रकृति जो है वो तो दिखाई नहीं देती है हमें कहा दिखाई देती है सत्वर स्तम हमें कहा दिखाई देते हैं हमारे को तो एक कार्य जगत दिखाई दे रहा है तो क्यों ना उसको अवस्तु मान लिया जाए ये जो प्रकृति है कैसी है अवस्तु बस शून्य है कुछ नहीं है क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही पता नहीं लग रहा है हमारे को जैसे संसार में हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तभी तो कहते हैं कि यह है इसका अस्तित्व है और जिसका हमें पता नहीं लगता अनुभूति नहीं होती तो हम नहीं मानते कि यह है ऐसे ही सत्वर प्रकृति का हमें बोध तो हो नहीं रहा है तो उसको अवस्तु क्यों ना मान लिया जाए ऐसे ही बस शून्य है और उससे बन गया ये प्रकृति को कोई वस्तु ना माना जाए ऐसा यदि कोई कहे तो उसका उत्तर देते हुए और उसका हम कैसे समाधान करें क्यों हम निर्णय करें कि नहीं प्रकृति भी वस्तु है जबकि प्रकृति का हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है तो उसके लिए इटहत्तरवा सूत्र है बोलिए ना अवस्तु न वस्तु सिद्धि ही एक सिद्धांत दिया वस्तु की सिद्धि वस्तु मतलब कोई अस्तित्व वाली चीज है उसकी सिद्धि यानी उसका बनना कार्य वस्तु का बनना किसी भी वस्तु का बनना अवस्तु से कभी भी नहीं होता है अभी हमारे लिए विचारणीय है कि मूल प्रकृति वस्तु है या नहीं है प्रश्न यह खड़ा किया गया कि मूल प्रकृति को अवस्तु मान ले अब इसका उत्तर दिया जा रहा है कि संसार में जो भी वस्तु बनती है जैसे कि दही बनाया तो दही किससे बना दूध से बना और दूध क्या था वस्तु है तो ये जो दही एक वस्तु बना वो किससे बना वस्तु से ही बनाए रोटी बनी तो आटे से बनी रोटी एक वस्तु है तो वो जिससे बनी है वो भी वस्तु ही होनी चाहिए क्या कोई ऐसा उदाहरण हमारे को दिखाई देता है कि ये वस्तु बनी है लेकिन किसी वस्तु से नहीं बनी अवस्तु से बनी है ऐसा कोई उदाहरण मिलता है मिलता हो तो बताइए नहीं मिलता तो इस आधार पर हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि यदि कोई बनी हुई वस्तु हमें ज्ञात हो रही है बना हुआ कार्य वस्तु कार्य द्रव्य तो ये वस्तु है अस्तित्व है इसका तो उसका जो कारण होगा उपादान कारण होगा वो भी वस्तु ही होगा हमें पता लगे या ना लगे तो कार्य जगत को जब हम वस्तु के रूप में सिद्ध कर रहे हैं कार्य जगत है वृक्ष है पेड़ है पृथ्वी है शरीर है ये वस्तु है इतना तो हमें पक्का है ना तो जब ये वस्तु हैं, तो ये जिससे बने हैं वो अवस्तु तो नहीं हो सकती वो भी वस्तु ही होगी भले ही हमें अभी उसका प्रत्यक्ष न हो रहा हो ये अनुमान से प्रकृति को वस्तु सिद्ध करने का प्रयास है